तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो स्वभाव से शीतल तन से सुंदर और भाव से भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम की कीर्ति पताका फहराने के लिए जिनका चरित्र सुदृढ़ दंड के समान है स्वयं शेष भगवान ही सहस्त्र मुख वाले जो शेष भगवान हैं वे भूमि भय का हरण करने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। गुणों के भंडार कृपा के समुद्र सुमित्रा सुमन श्री लक्ष्मण जी हम पर सदैव प्रसन्न रहें। यह भावा भी व्यक्ति है संत शेखर श्री सी, सीताराम चरणाम बुज चंचरी के भगवत भक्ति भूषण को स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के लक्ष्मण जी भगवान के साथ वन में आए हैं अवधवासी भी साथ साथ आए भगवान ने बहुत समझाया कि वापिस लौट जाओ पर लोग लौट नहीं रहे श्री राम जी ने अवधवासियों से कहा कि हमारे साथ रहकर क्या करोगे नगर के नागरिक बोले आपकी आज्ञा का पालन तो राम जी ने कहा हमारी यही आज्ञा है कि तुम सब अयोध्या में अवधवासी बोले हम अयोध्या में ही रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे राम जी ने कहा अयोध्या तो पीछे छूट गई उन प्रेमियों ने कहा की दृष्टि में अयोध्या पीछे छूट गई होगी हमारी अयोध्या आगे जा रही अवध तही जहा राम निवासु निवास दिवस जहा भानुप्रकाश अयोध्या वहां है जहां श्री राम और राम जी के बिना अयोध्या कैसी है घर मसान जन भूता इसलिए हमारे लिए वन ठीक है भवन ठीक नहीं अब ऐसे प्रेमियों को राम जी लौटाए कैसे अंत में एक स्थिति ऐसी आई शाम का समय था रथ रोक दिया गया लोग रथ के आसपास सो गए नींद लग गई राम जी ने सुमंत जी से कहा कि मंत्रीवर मौका यही अच्छा है रथ ले चलो इनको सोते हुए छोड़ो और यही किया गया श्री लक्ष्मण जी के चित्त पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा कि इन बेचारों की क्या गलती इन्होंने तो भगवान को नहीं छोड़ा भगवान ने ही इन्हें छोड़ दिया हा एक बात जरूर है लोग सोग श्रम बस गे सोई सो गए थे तो लक्ष्मण जी ने सोचा इसका अर्थ यह है कि जो सो जाते हैं भगवान उन्हें छोड़कर चल देते हैं जो सो जाते हैं भगवान उन्हें छोड़कर चल देते हैं तो लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं तो मुझे भी भगवान छोड़ दें तो लक्ष्मण जी ने निश्चय किया कि जब तक श्री राम जी के साथ रहूंगा मैं कभी सोऊंगा ही नहीं और कितनी बढ़िया बात है यह लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं भगवान के मार्ग पर चलने वाले को सदा जागते रहना जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है सोव न जी जागते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर घोर भई जाग मुसाफिर भोर घोर भई अब लक्ष्मण जी बराबर जागते हैं। निद्रा जीत है इसलिए तो जागते ही हैं। कभी सो ही नहीं और यही कारण है कि जो जागे हुए हैं वे ही दूसरे को जगा सकते हैं हम सब तो सो ही रहे सब सा देखिये सपन अनेक प्रकारा मोह की रात्रि में मोह माने अज्ञान अज्ञान की रात्रि में हम सब सो रहे हैं यही जग जामिनी जा जोगी परमारथी थी अज्ञान की नींद से जो जाग जाए लक्ष्मण जी जागे हुए हैं देखो जो अज्ञान से जुड़ते हैं वे सोते हैं जो भगवान से जुड़ते हैं वे ही जाग जाते हैं उनके भाग्य जाग जाते हैं जाग लक्ष्मण जी जागे हुए हैं बहुत लोग कथा सुनकर जागते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो कथा में ही सोते हैं उनको नींद वही आती है अच्छा एक लेकिन आपने भी अनुभव किया होगा हमने भी बहुत जगह देखा सोना कोई पाप नहीं है अब नींद आ गई तो आ गई प्रकृति है शरीर है अब इसमें क्या बड़ा भारी अपराध हो गया पर आदमी अपने अभिमान के कारण पता नहीं क्यों इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि हम सो रहे थे कभी भी आप देख लो किसी सोने वाले को देखो एक सज्जन कथा में ही सो रहे थे तो महात्मा जी को बार बार डिस्टर्ब हो सामने ही सोए तो उन्होंने कहा क्यों सो रहे हो सो सोला नहीं और फिर सो जाए महात्मा जी कहे क्यों सो रहे हो नहीं और नहीं सो रहे तो आंख बंद क्यों करते हो बोला ध्यान से सुन रहे मतलब और लोग तो ध्यान से सुन ही नहीं रहे है। यही है महात्मा जी ने कहा अच्छा अब देखो तीसरी बार जब वो सोया तो महात्मा जी ने यह नहीं कहा क्यों सो रहे हो महात्मा जी ये बोले क्यों जिंदा हो तो so तुरंत बोला नहीं आदत पड़ी थी नहीं करनी पर जाग जाना हा हाह राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हो अपने जीवन की अनमोल स्वासा व्यर्थ विषयों में ही हो खोही गोआ सु मांगता ही ना भोग भिक्षा हुई ना कभी मन की इच्छा भूल कर संत सद की शिक्षा सैकड़ों बार रोई चुके हो गया अब सवेरा पूरी रजनी तो सोई लक्ष्मण जी काल स्वरूप है शेष स्वरूप है सब सोते काल कभी नहीं सोता समय निरंतर लक्ष्मण जी जागृत है सदगुरु हैं जीवाचार्य हैं। जागा हुआ ही तो मोह नींद से जगाएगा और यही कारण है कि जब भगवान श्री सीताराम जी श्रृंग में पधारे निखाध राज उनके मित्र हैं समाचार मिला दौड़े दौड़े आए चरणों में सिर रख दिया निषाद राज के आंसुओं से प्रभु के पद पंकज भी गए देव हमने सुना है आपका राज्य चला गया उतना बड़ा तो नहीं पर जितना बड़ा है यह आपका ही है देव धरण धन धाम तुम्हारा यह श्रृंगवीरपुर का राज्य आपका है और आप नगर में चले निखाध राज यह नहीं कहते कि मैं आपको दे रहा हूं दिया तो उसे जाए जिसका हो ही नहीं आप भगवान ने कहा हमारा है तो नगर में क्यों चले का इससे लोगों को बोध मिल जाएगा क्या अभी तक उन्हें भ्रम है वो हमें मालिक समझते हैं और आप जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मालिक तो ये है जो आए तो भगवान ने कहा इससे तुम्हें क्या लाभ होगा तुम्हें क्या मिलेगा लोग हमें मालिक के रूप में जानेंगे तो तुम्हारे प्रति क्या धारणा बनाएंगे तुम्हें क्या मिलेगा निखाधराज बोले हमें भी मिल जाएगा क्या बोले जब लोग आपको मालिक के रूप में देखेंगे तो यह भी तो समझ लेंगे कि ये इनका सेवक है मुझे आपके सेवक का पद मिल जाए और क्या चाहिए राम जी ने कहा तुम मम सखा भरत जीवी भ्राता पर भगवान ने कहा पिता के वचन से बद्ध इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता यही सब व्यवस्था कर दो व्यवस्था की गई शिशुपा वृक्ष के नीचे कुश सैया आप कल्पना करो कुशासन पर रामजी सोए और जानकी मैया सोए सोने के महल में चंदोवा चारु मोतिन के हिरन की झालने हिले हिलूर खाए के सोए रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए पाथरी कुछ साथरी बिछाये राम जी पृथ्वी पर सो रहे हैं और जो एक बात मैं आपसे बताऊं राम जी को नींद भी आ गई यहां सीता जी को भी नींद आ गई बोलो जिसका भवन छूट जाए उसे नींद आएगी सोएगा नहीं रात भर रोएगा कल तक कैसी ठाट थे आज देखो समय समय की बात खुद रोता दूसरे को बुला के रुलाता देखा तुमने हमारी क्या हालत है पर राम जी तुरंत तु सो गए क्यों सो गए क्योंकि उनके मन में नाराजी नहीं है और नाराजी का हम एक ही अर्थ हमें लगता है कि जिस चीज से हम राजी नहीं होते वही हमारी ना राजी होती नाजी ना और राम जी तो राजी हैं भवन में रहे तो ठीक मन में रहें तो ठीक पर्यंक पर पौड़े तो ठीक जमीन पर कुशासन बिछा के सोएं तो ठीक भगवान परिस्थिति के अनुसार मन बना लेते हैं मन मुस्कान ही भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु और श्री सीताजी से कोई पूछे कि आपको वन में अच्छा लगा कि भवन में श्री सीता जी कह रही हैं मुझे न भवन से मतलब न वन से मतलब मुझे तो श्री रघुनंदन से मतलब है राम जी जहां रहे बस उन्हीं के चरणों में स्थान मिले चाहे भवन हो चाहे वन हो यह भक्ति का रूप श्री सीता राम जी तो सो गए अजय जिनको विपत्ति मिली है वे सो रहे हैं। पर उनके दुख से दुखी होकर निखा दराज रो राये भयू विषाद ही भारी राम मही सयन सीयन श्री सीताराम जी को धरती पर सोते देखा निषाद राज को विषाद हुआ रोने लगे ये और धरती पर इनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पिता मिथिला नरेश महाराज जनक और पति स्वयं भगवान ससुर चक् वही कौशल राउ भुवन चारी दस प्रकट प्रभाव पिता जनक देव पटतर के ही और इतना नहीं सो वैदेही सोवत मही विधि बामना के ही एक कथा यह सिखाती है कि उनके साथ इतना हुआ तो परेशान नहीं है हम लोग थोड़े थोड़े टेंशन टेंशन हमें लगता है टेंशन उन्हीं को होता है जो अटेंशन नहीं रहते अटेंशन माने सावधान जागना अच्छा एक बात आपने देखी निषाद रो रहे हैं उनको विषाद है पर लक्ष्मण जी नहीं क्यों नहीं रो रहे क्योंकि लक्ष्मण जी तो जाग रहे हैं जागने वाले के जीवन में रोना नहीं होता जो मोह की नींद में सोते हैं उनके जीवन में रोना होता है जाग गया फिर सोना क्या लक्ष्मण जी जाग रहे हैं जागन लगे कछुक दूरी सजीपान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन श्री लक्ष्मण जी वीरासन में विराजमान हो गए धनुष्मान धारण करके श्री सीताराम जी की रक्षा में प्रहरी बने बैठे हैं जागने निषाद राज को बहुत विषाद हुआ और जब रोना शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि लक्ष्मण जी से कुछ पूछे और वे लक्ष्मण जी के पास गए कितना अद्भुत संकेत है, है? यह लक्ष्मण गीता है श्रीमद् भगवत गीता में पहला अध्याय विषाद योग और यहां भी निषाद को विषाद हुआ निषाद राज को विषाद हुआ आषाद भी योग बन जाता है अगर हम किसी सदगुरु की शरण में चले जाएं विषाद हुआ निषाद राज को तो पहुंच गए श्री लक्ष्मण जी के पास जीवाचार्य के पास आचार्य की शरण में और इसका अर्थ यह है कि जब जब जीवन में रोना आए तो किसी जागने वाले के पास पहुंचना चाहिए लक्ष्मण जी के पास निषाद राज गए और कहने लगे देख रहे हैं आप ये देख रहे सब कई कह कई माता की वजह से हो अब कैकई माता को आप शब्द भी बोलने लगे कै क नंदनी मंद मत कठिन कुटिल पन की ये रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दी कह कई माता मति मंद है अब बोलो कैकई जी को मति मंद कहा जा रहा क्यों कहा जा रहा है ये संबोधन सत्संग और कुसंग से मिलते हैं आप सत्संग में जाएंगे तो कहेंगे बड़े भगत भगत जी आइए भगत जी कह और कुसंग में आप ऐसा ना सोचो कि साधुओं की गुरु परंपरा होती है ये कुसंग वाले भी कम दीक्षा नहीं देते महाराज मंथरा की उपाधि थी ये नाम मंथरा मंद मती और निखातराज क्या बोले कैक नंद मंद मति मंद क्यों क्योंकि गुरु इनकी कौन है का मंथरा कोट कुटिल गुरु पढ़ाई तो गुरु जी का सरनेम भी तो आएगा साथ साथ जिस परंपरा में दीक्षित हूं तो जो गुरुजी का नाम वही शिष्य का नाम तो मंथरा ने पढ़ाया तो मंथरा मती मंद तो कहक जी को भी क्या करेंगे नाम मंथरा मंद मती और यहाँ कहक नंदनी मंद मती अच्छा वो कुटिल है। कुटिल मंथरा और यहाँ कठिन कुटिलपन कीन न कुटिल प्रबोधी कुबरी कुसंग इतना इतना घातक होता है कि बस मंथरा में जो था वो कैकई जी में आ गया ये कुसंग का प्रभाव लेकिन सत्संग का भी प्रभाव देखना जो लक्ष्मण जी में था वो निखाधराज में आ गया अब कैके जी को लोग मंथरा के रूप में देखने लगे मतिमंद है कुटिल हैं निषादराज देख रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया तो निखाधराज सबको लक्ष्मण दिखाई देने लगे लखन सब दे भरत जी मिले तो उन्हें लगा मनु लखन सन भेट भई प्रीत न हृदय समाए क्यों ये गुरु शिष्य शिष्य समर्पित हो जाए अगर आह शून्य होकर तो शिष्य के रूप में गुरुदेव ही अपने को प्रकट कर देते हैं अच्छा कितनी भी दूरी रहे गुरु चेले की चित्रकूट में लक्ष्मण जी और सृंगवीरपुर में निखाध पर लक्ष्मण जी तो चेला बना गए ना निखाधराज को इसलिए गुरु उतनी दूर से बोलते हैं और निखाधराज यहां बोलते हैं दोनों की बोली मिला के देखो जरा गुरु शिशि की शैली देखो भरत जी को देखकर भ्रम निखाध को भी हुआ लक्ष्मण जी को भी हुआ अब गुरु जी माने लक्ष्मण जी क्या बोले आज राम सेवक जस लेऊं समर लेखा गुरु गुरुजी बोले लक्ष्मण तो चेला क्या बोला भरत सन लेऊं सुरसरी तो ले लक्ष्मण जी बोले कहां लग सही रहिए मन मारे नाथ सात धनु हाथ हमारे ज क्या बोले समर मरण पुन सुर राम काज चन भंग गुरुजी बोले कुटिल कुबंधु की काम बनवास इका तो चीला निखातराज क्या बोले जो पे जी होत कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई वचन से स्वरूप से गुरु का रूप ही हो जाता है शिष्य जैसे ब्रह्म कीट भवतृी से ठीक इसी तरह गुरु का चिंतन करने वाला जब अपना आहम पूरी तरह विसर्जित कर देता है मन को खाली कर देता है तो गुरुदेव ही उसके रूप में प्रकट हो जाते हैं लेकिन सत्संग मिल जाए तो कुसंग का असर नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग रहीम जी का दुआ कि जिनकी उत्तम प्रकृति है कुसंग क्या करेगा चंदन में विष विश्वव्यापता नहीं सांप लिपटे रहते हैं पर श्री तुलसीदास जी ने कहा कि रहीम जी उत्तम प्रकृति वालों पर कुसंग नहीं व्यापता लेकिन दूसरी बात भी है कहा क्या का नीच निचाई ना तजे सज्जन हु के संग और तुलसी चंदन लिपटी के बिन बिश भय न भुजंग अगर चंदन पर सांप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सांप पे चंदन का कहां प्रभाव पड़ गया कुछ लोग सत्संग प्रूफ होते हैं। <laughs> जैसे घड़ी होती वाटर प्रूफ कुछ लोग सत्संग प्रूफ एक महात्मा कहते थे कि शक्कर में डूबी रही फिर भी बाद विवाद शक्कर में डूबी रही फिर भी बाद विवाद और हलवाई की करछुली मिला ना कोई स्वाद वो मिठाई के भीतर ही रहती लेकिन वह जैसी है वैसी रहती तो कुसंग का भी बड़ा प्रभाव होता है छाणी मन हरि विमुखन कौशल मंथरा का ऐसा प्रभाव कह कहीं माता पर पड़ा कि भरत ऐसे संत को जन्म देने वाली जननी के लिए निखाधराज कुटिल कह रहे हैं मतिमंद कह रहे हैं उनको लगता था हम कम कह रहे हैं लक्ष्मण जी ज्यादा कहेंगे क्योंकि लक्ष्मण जी तो स्वभाव से ही गर्म है पर तुलसीदास जी कहते हैं शीतल सुभग भगत सुखदा जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात है बोले ये देखिए सीताराम जी धरती पर सो रहे हैं ये सब कई कह कई माता की वजह से हो वो मतिमंद हैं कुटिल हैं लक्ष्मण जी हंसने लगे निखाधराज को पहली बार आश्चर्य हुआ कि ये तो नाराज ही नहीं हो रहे हैं हंस हाँ रहे आप हंस हाँ रहे हा पर तुम्हारी ना समझी पर कह कही माता का दोष नहीं है उन्हें ना मतिमंद कहो न कुटिल कहो पर ये राम जी दुखी हो रहे हैं, सो लक्ष्मण जी बोले काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है ये तो अपने किए हुए कर्म का फल ही भाग्य के भोग के रूप में मिलता है सचमुच अपने किए हुए कर्म तो कई बार लोग कहते हैं अभी तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसका फल ये मिले तो भाग्यवादी लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का है कई बार लोग इस तरह समझाते हैं और समझना भी चाहिए वो एक बड़ा विचित्र होटल था लोग भोजन के लिए जाते थे भोजनालय और उसके बाहर लिखा था कि आप आराम से भोजन कीजिए आपके भोजन का जो बिल है वो आपके नाती से लिया जाएगा बहुत लोग कहते ये अच्छा भोजन करो अपने क्या करना नाती कायक हो आ रहे हैं जो उनसे बिल लगाए तो बिल बिलाहट की कोई बात है ही नहीं, भोजन करो सो जैसे ही भोजन करे अंत में वो बिल ला के रख दे बोले ये ये ये बिल कायक हो तुमने लेकर रखा है कि आपके नाती से लिया जाएगा आपसे नहीं तो वो कहता है नहीं आपका बिल तो आपके नाती से ही लिया ये आपके बाबा कर गए थे भोजन तब का <laughs> अब का नहीं ये तब का है तो कई लोग कहते हैं इस जन्म का नहीं है पिछले जन्म का है और ये सिद्धांत मान्य भी है गहनों कर्मणा गति कर्म की गति तो वैसे ही बड़ी गान है लेकिन एक दूसरी विडंबना कुछ लोग हैं जो पूर्व जन्म मानते ही नहीं ना, वो कहते हम पिछले जन्म में थे ही नहीं हम नहीं मानते पूर्वजन पर दूसरे ने कहा तुम नहीं मानते पर हम तो मानते तो वो तुरंत पूछेगा अच्छा बताओ तो मानते हो पिछले जन्म को, हा मानते तो उन्हें बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे अब ये किसी को याद नहीं अरे हम सब लोग पूर्वजन मानते पर पता थोड़ा ही है कि कौन थे एक सज्जन बोले पता तो रहना चाहिए था अरे हम का अच्छा है कि पता नहीं है नहीं इसी जन्म के तुम्हारे मारे डाल रहे हैं और पूर्व जन्म की भी याद होते तो कितनी मुसीबत होती पर वो माने ही नहीं हर किसी से पूछे कि बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे अब बोले बात पता तो नहीं है लेकिन थे जरूर बोले ऐसी कोई बात होती किसी की ना माने तो एक बड़ा चतुर आदमी था बोले हमसे पूछो बोले हाँ तुमसे ही पूछ रहे तुम पूर्वजन मानते हो बोले हाँ मानते हो तो बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे तो आदमी बड़ा विचित्र था बोले हम तुम्हारे बाप थे हमें पक्का पता है हम तुम्हारे बाप थे अब तो उसको इतना क्रोध आया कांपने लगा क्रोध में कहने लगा चुप तुम हमारे बाप नहीं थे तो वो बोला फिर तो आप इसमें कह गया कि हम तुम्हारे बाप थे वो बोला चलो तुम ही बने रहो मान तो गए कि थे यही तो सिद्ध करना ना उसमें क्या फर्क पड़ता है कि हम तुम्हारे बाप थे कि तुम हमारे उसमें क्या है। कुछ लोग मानते ही नहीं लेकिन मानना चाहिए अच्छा एक बात सुनो एक राहगीर अपने रास्ते से जा रहा था सड़क से चला जाए बगल में देखा बगीचा आम के वृक्ष बड़े सुस्वाद सुंदर फल लगे दिख रहे हैं उसने सोचा कि फल तोड़कर खा ले माली है नहीं कोई रखवाली करने ही रहा मौका अच्छा है गया महाराज अब आप विचार करना इस घटना से साधारण सी घटना है फल देखा किसने आँख ने आँख न होती तो फल दिखता नहीं दिखता तो आँख ने फल देखा अच्छा आँख पेड़ के पास चलकर जा सकती है नहीं जा सकती तो गए पाँव इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं देखा ने गए पांव अजा पांव पेड़ के पास पहुंच जाए तो पांव फल तोड़ सकते हैं। तो तोड़ा किसने हाथ ने इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने फल तोड़ा नहीं देखा ने गए पाऊ और फल तोड़ा हाथ ने अजा हाथ फल तोड़ ले तो हाथ को स्वाद मिलेगा कि फल खट्टा है कि मीठा और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं देखा आंख ने गए पांव फल तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने और एक बात और सुनो जिसने चखा उसने रखा नहीं चखा रसना ने रखा पेट ने इतने में बगीचे का माली आया चोरी से फल खाते देखा दबे पांव आया पीछे से डंडा लेकर और उस बिचारे की पीठ में दो चार डंडे जमाए जोर जोर से अब आप बताओ पीठ की क्या गलती है बिचारी ना लेने में ना देने में देखा आंख ने गए पांव तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने रखा पेट ने और पिटे पीठ किसी की गलती और किसी की किसी को सजा एक महात्मा को किसी ने एक कहानी सुनाई क्या महाराज ये ये कर्म सिद्धांत है महात्मा बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में है थोड़े आगे बढ़ो का थोड़े कैसे कहा कि जब पीठ पर डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ हाँ दर्द हुआ तो रोया कि नहीं जहां रोया तो रोया कौन आंसू कहां से निकले आंख से और सबसे पहले फल देखा किसने था आंख ने तो चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म शुभा शुभम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी का कर्म फल किसी को हां यह बात अलग है कि प्रारब्ध कई रूपों में आता है इच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध परिच्छा प्रारब्ध हम जो चाहें वह मिल जाए इच्छा प्रारब्ध और नहीं चाहे मिल जाए तो अनिच्छा प्रारब्ध कोई नहीं चाहे ताकि बुखार आ जाए अब आ जाए तो अनिच्छा प्रारब्ध है क्या करते कोई चाहता कि हमें सर्दी जुकाम बुखार हो लेकिन आ जाता है अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध आप आराम से चले जा रहे थे तो दूसरी तरफ से भाई साहब आ रहे थे उन्होंने देखा नहीं आपको टक्कर मार दी आप गिर गए तो ये परीक्षा प्रारब्ध लेकिन है अपने क्यों कुछ लोग होते ही बड़े विचित्र हैं एक सज्जन थे वो हमेशा सिर झुका चलते थे किसी से भी टकरा जाते तो जो सिर झुका के चलेगा देखे तो टकराई गई किसी से भी टकरा जाते और बाद में सिर उठाकर जिससे टकराते उसी को दोषी बताते हुए कहते बड़े गधे हो खुद टकराए तो एक दिन चले जा रहे थे सिर झुकाए तो गधे से ही टकरा गए तो सिर उठाकर बोले बड़े और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हो आपसे क्या कहने तो इच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध परीक्षा प्रारब्ध पर है अपना प्रारब्ध ही अजय प्रारब्ध से बचा नहीं जा सकता कर्म की तीन गतियां हैं संचित कर्म क्रियमान और प्रारब्ध हमारे गुरुदेव कहते थे क्रियमान मिट जब अहम मिट संचित मिट जब ज्ञान भोगे से प्रारब्ध मिट वेद भेद यह जान अहम भाव चला जाए तो क्रियमाण से बचा जा सकता है ना हम करता अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मैं करता नहीं हूं संतन के मुख सो सुनियो सुखदायी यह मंत्र संचालक श्री राम है हम हैं केवल यंत्र ह मिट जाने पर क्रियमाण से बचा जा सकता है और ज्ञान होने पर स्वरूप स्थिति होने पर संचित कर्मों से बचा जा सकता है लेकिन प्रारब्ध तो भोगने से ही पूरा पड़ेगा वो भोगे बिना रुक नहीं सकता अच्छा ऐसे समझो तर्कस में तीर है तो जो तीर रखे तर्कस में वो संचित है और क्रीमाण वो है जो धनुष पर चढ़ा दिया है तो जो तीर धनुष पर चढ़ा है उससे भी बचा जा सकता उतार ले तरकस के तीरों से भी बचा जा सकता निकाले ही नहीं लेकिन जो तीर चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता बस वही प्रारब्ध है वह तो हो चुका है वह तो नहीं है तो अब प्रारब्ध अपना है कई रूपों में आता है हम मानते इनकी वजह से हुआ उनकी वजह से हुआ ये ना समझी की वजह से एक अखबार में खबर थी कि राम स्वरूप ने चोरी की फलस्वरूप पकड़े गए तो उसका मतलब था कि चोरी की फलस्वरूप पकड़े गए एक आदमी अखबार लिए घूमे साहब क्या जमाना आया राम स्वरूप ने चोरी की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा वो समझ रहे थे फलस्वरूप कोई दूसरा आदमी अरे हो ही नहीं सकता इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है और कोई कारण नहीं राम जी कैसे बन जाने में कारण तो पुरानी कथा तो है ही विष्णु भगवान ने नारद जी का श्राप स्वीकार किया और नारद जी को जब माया मुक्त किया तो नारद जी बोले मेरा श्राप मिथ्या हो जाए भगवान ने कहा कि श्राप आपने दिया पर इच्छा मेरी थी कहा क्यों कहा मुझे धरती पर अवतार लेना था भगवान नारायण भगवान विष्णु कहते हैं कि श्री राम रूप में अवतार लेना था मुझे धरती पर तो जिस देश में जाओ वहाँ के कानून नियमों का पालन करना चाहिए तो ये मृत्यु लोक है यहाँ कर्म फल के हिसाब से जीवन चलता है तो भगवान ने कहा हमने भी सोचा एक कहा ऐसा कर्म कर लें जिसका फल हो जाए उससे जन्म हो जाए तो हमने आपको छेड़ दिया आपने श्राप दे दिया कर्म के अनुसार फल मिला तो जन्म तो होगा ही तो यहां दो बात कही गई कि कर्म के अनुसार भगवान भी जन्म लेते हैं भगवान भी इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं दूसरी बात अगर इसी अवतार में देखें तो राम जी को बन भेजा किसने दशरथ जी ने पर दशरथ जी को प्रेरित किया किसने कहके जी ने और कहके जी को प्रेरित किसने किया मंथरा ने, ने। अजा अच्छा मंथरा को प्रेरित किसने किया सरस्वती जी ने तो यहाँ तक तो बात समझ में आई कि दशरथ जी की प्रेरक कहके जी कह जी की प्रेरक मंथरा मंथरा की प्रेरक सरस्वती जी तो सरस्वती जी का प्रेरक कौन है अरे देवता तो बहाना है सरस्वती जी के प्रेरक तो राम जी हैं शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी सरस्वती जी तो कठपुतली की तरह हैं लेकिन राम जी उस कठपुतली को नचाने वाले तो सरस्वती जी के प्रेरक कौन राम जी अब हिसाब लगाओ राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को सरस्वती जी ने प्रेरित किया मंथरा को मंथरा ने प्रेरित किया केके जी को केके जी ने प्रेरित किया दशरथ जी को बनवास किसका हुआ राम जी का शुरुआत किन से हुई थी राम जी से तो राम जी के बन जाने में राम जी कारण है दूसरा कोई कारण नहीं है काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो वह प्रारब्ध जो भाग्य बनकर आया है उसका भोग प्रत्येक प्राणी को करना पड़ता है तो इस तरह लक्ष्मण जी ने निखाध राज को समझाया लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं समझाने वाले को केवल समझाना ही नहीं चाहिए समझना भी चाहिए कि इस ढंग से सामने वाला समझ भी रहा है कि नहीं अच्छा लक्ष्मण जी ने तो कहा कि भाग्य का भोग है कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं अपने भाग्य का भोग अपने सामने है अच्छा अब एक ढंग से और सोचो पिछले जन्म का इस जन्म में भोग रहे हैं इस जन्म का अगले जन्म में भोगेंगे ये ठीक है लेकिन अब वेदांत निष्ठा वाले महापुरुषों से पूछो वो विचित्र बात कहते उनसे कोई पूछे कि पिछले जन्म का भोग रहे तो एक महात्मा ने कहा कि चलो ये तो मान गए कि पिछले जन्म का भोग रहे और ये प्रारब्ध चला आ रहा है लेकिन जीव का जब सबसे पहले जन्म हुआ होगा तो पिछला जन्म तो रहा नहीं होगा पहला कहीं से तो शुरुआत हुई होगी तो जब पिछला जन्म रहा ही नहीं होगा तो प्रारब्ध क्या रहा जिससे जिस जीवन शुरू हुआ अब यह कठिन बात है जब सृष्टि शुरू हुई होगी तो पिछला जन्म कहां तो इसका भी उत्तर देने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ था तब संस्कार लेकर जीव प्रलय में लीन हो गया और जब सृष्टि हुई तो फिर पैदा हो गया पुराने संस्कार फिर शुरू हो गए जैसे आदमी सिगरेट की डिब्बी सिरहाने रख के सोए तो सवेरे जागते ही तकिए के नीचे से वही निकालता है इसी तरह जन्म होने पर पिछले संस्कारों के आधार पर यात्रा शुरू हो जाती है तो फिर उसने कहा कि हम ये कही नहीं रहे कि सृष्टि का प्रलय हम तो कह रहे जब से सृष्टि शुरू हुई तो शुरू पहले हुई कि प्रलय पहले हुआ बनी नहीं होगी तो बिगड़ेगी क्या अब इसका उत्तर देना सचमुच कठिन है ये भाग्यवादी जो सिद्धांत है इसका तो खंडन हो गया भाई अब पिछला जन्म रहा ही नहीं तो, तो इसका उत्तर बड़ा अद्भुत दिया गया ब्रह्मज्ञानी संतों ने वेदांति महापुरुषों ने अपनी बात कही उन्होंने कहा कि देखो कई बार हम सपना देखते हैं और सपने में किसी को संपत्ति मिल जाती है भिखारी राजा हो जाता है तो धन तो पुण्य से मिलता है तो भिखारी को सपने में राजा का पद मिल गया प्रतिष्ठा मिल गई धन मिल गया यह किस प्रारब्ध से मिला और कोई राजा भिखारी हो गया तो कौन से पाप थे एक आदमी कह रहा था महाराज हम तांगा में बैठे तो ऐसे गिरे की हड्डी टूट गई तो रात भर परेशान रहे और जब जगे तो कुछ नहीं हुआ था तो भाग्यवादी कहेंगे कि जन्मों का संस्कार पिछले जन्मों का संस्कार पर ब्रह्म ज्ञानी संत ये कहते हैं शंकर भगवान की भाषा में उमा कहूं में अनुभव अपना सतहरी भजन जगत सब सपना ये भास रहा है इस जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता नहीं देखिए सुनिए गुणियमन माही मोहमूल परमा रथना ये देखने सुनने समझने में जो जगत आ रहा है वो अज्ञान के कारण अच्छा आप ऐसे देखो कि आपने सपना देखा अच्छा किसी आदमी ने आज तक ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसमें उसने अपने को न देखा हो भाई हो तो हो पैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी आदमी ने ऐसा सपना देखा हो जिसमें उसने अपने को ना देखा हो पहले अपने को ही देखे महाराज आज सपने में हम जाने कहां कहां गए एक सज्जन तो कह रहे थे हम उड़ते रहे सपने में उड़ते रहे और यहां से वहां पहुंच गए वहां से वहां पहुंच गए अजय अब एक बात देखो एक है सपने में दिखने वाला आपका रूप और अगर आप आने जाने वाले हैं तो यह सपना देख कौन रहा है किसने देखा बोले हमने ही देखा अजय किसको देखा हम कोई देखा तो कैसे देखा बोले आते जाते देखा तो बोले देख तुम ही रहे थे हां किसे बोले अपने कोई तो तुम देख रहे थे कि चल फिर रहे थे बोले हम देख रहे थे तो फिर चल फिर कौन रहा था हम ही तो अब ये दिखने वाला सत्य है कि देखने वाला सत्य है इसी को भगवान श्री कृष्ण देव कहते हैं कच्चा मैं पक्का मैं ये जो स्वप्न पुरुष है यह भाषता है, है नहीं अच्छा एक सज्जन बोले स्वयं प्रकाश मानस में भी स्वयं प्रभा सहज प्रकाश रूप दिन रात ही नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती भक्ति मणि का ऐसा प्रभाव बताया लेकिन एक दूसरे ढंग से देखे स्वयं प्रकाश एक आदमी बोला स्वयं का प्रकाश तो समझ में नहीं आता अपना प्रकाश होता है हमने का हा होता है बोले कैसे माने हम कह एक बात होता हो सपना साफ साफ दिखता है बोले हाँ खूब साफ साफ दिखता है हमने का कौन से प्रकाश में दिखता है न वहां सूरज है ना चंद्रमा है ना लालटेन है ना बिजली है बल्कि कमरे में आदमी जब सोता है तो बिजली और बुझा देता है और अंधेरा करता है और जैसे ही सोता सपना साफ साफ दिखता है किसके प्रकाश में दिख रहा है जिसके प्रकाश में दिख रहा है उसी को देखो जो दिख रहा है उसे नहीं जिसके कारण दिख रहा है उसे देखो एक संत कहते थे देखो देखो देखने वाले को देखो देखने वाले को अजय एक एक अजीब बात है <coughs> यह स्वप्न में जो पुरुष बना वह कौन बना आपका संकल्प ही अगर देखा जाए जैसे अपना संकल्प ही स्वप्न के विचित्र चित्रों में दिखाई देता है पर वह भासता है है नहीं इसी तरह यह जगत परमात्मा के संकल्प से अनेक रूपों में भासता है पर जैसे वह स्वप्न मिथ्या है इसी तरह यह जगत भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भगवान शंकराचार्य यही कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं उमा कहा मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना मैं ही मैं हूं दूसरा है ही नहीं दूसरे की भ्रांति है तो जैसे स्वप्न पुरुष मिथ्या है इसी तरह ये देह को धारण करने वाला देहाध्यास रखने वाला जीव स्वप्न पुरुष की तरह मिथ्या है एक महात्मा कहते थे ना कुछ हुआ ना हो रहा ना कुछ होवन हार और ज्यो का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार कुछ है ही नहीं न कुछ था न है न अच्छा आप कभी कभी महापुरुषों की गुरुजनों की कृपा से आप इसकी कल्पना ही करने लें सब भास रहा है कुछ है नहीं कुछ है नहीं सब भास रहा है शरीर भी नहीं है नहीं। तो आप निश्चित रूप से एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो आपको सहज ही आनंद की अनुभूति कराता है तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भाग्य के ढंग से कर्म सिद्धांत के ढंग से निखाध राज नहीं समझ रहे तो ब्रह्म बोध के ढंग से समझाया जगत सब सपना सपने होए भिखार नृपरंक नाकपति होए, जागे हानि न लाभ कचु तिम प्रपंच जिये जोए ये प्रपंच है और प्रपंच उसे कहते हैं जो समझ में ना आवे विधि प्रपंच अस अचल अनादि प्रपंच है भाषता है है नहीं अच्छा अब ये दूसरे ढंग ज्ञान के ढंग से समझाया वो कर्म के ढंग से समझाया लेकिन निखाध राज ही नहीं तो समझाने वाले आचार्य तो बड़े कृपालु होते वो व्यक्ति की निष्ठा और पात्रता देखते हैं है कि ये कैसे समझेगा तो कर्म सिद्धांत से भी निखातराज संतुष्ट नहीं हुए और ये जगत सब स्वप्न है इस सिद्धांत से भी संतुष्ट नहीं हुए तब लक्ष्मण जी ने तीसरी बात कही लक्ष्मण जी ने कहा ये जो देख रहे हो ना तुम न भाग्य का भोग है ना सपना है अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि ये फिर अपनी ही बात का खंडन कर रहे अरे ये देखो गुरुओं के बोलने की शैली है आचार्यों की बोलने की शैली है लक्ष्मण जी आचार्य होकर बोल रहे हैं आप ऐसे समझो जैसे कोई मरीज पेट का रोगी हो और ये हो और वैद्य कह गए घी मत खाना घी जहर है घी जहर है उसने कहा ठीक तब तक दूसरा मरीज आए बिल्कुल दुबला पतला कमजोर बीमारी तो कोई नहीं थी खान पान ठीक नहीं था तो उससे वैद्य ने कहा घी खाया करो अमृत है घी अमृत है तो वो जो जा रहा था वैद्य जी हमें जहर बता रहे हो और इन्हें अमृत बता रहे हो तो एक बात कहो घी अमृत है कि जहर वैद्य जी ने कहा कि हम घी के बारे में बोल ही नहीं रहे हम तो मरीज के बारे में बोल रहे हैं इसीलिए एक आचार्य वही बात कहते हैं फिर उसका खंडन भी करते हैं क्योंकि मरीज के हिसाब से बताना पड़ेगा कि घी अमृत है कि जहर है।, है किसी किसी के लिए ज्ञान ही जहर हो जाता है महाराज ज्ञान एक आदमी को हुआ ज्ञान गुरुजी ने कह दिया तू ब्रह्म है गुरुजी ने तो ठीक ही कहा और सब ब्रह्म है अब उसको ऐसा ब्रह्म मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म, तुम ब्रह्म ये तो ठीक है पर व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलता है एक मतवाला हाथी निरंकुश हो गया महावत के अधिकार में नहीं रहा जो महावत हाथी पर बैठा पर हाथी उसके कंट्रोल में नहीं वो चिल्लाया कि भैया भाग जाओ सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ ये थी हमारे कंट्रोल में नहीं है हाथी तो वो ब्रह्म ज्ञानी मिल गए दो चार और थे उनके साथ तो कहा कि चले चले भागे भागे बोला तुम अज्ञानी लोग भागो मैं नहीं भागने वाला मैं भी ब्रह्म हाथी भी ब्रह्म सब ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ है सबने कहा तो तुम ही बने रहो सब तो भाग गए और वो वहीं खड़ा महावत बार बार क्या भाग जा हट जा हटू है कौन यहां हाथी है ही नहीं ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म शरीर है नहीं ब्रह्म है। अब बोलो हाथी ने देखा कि हट नहीं रहा तो सूर्ण में लपेटा उसे और इतनी दूर ऐसे भड़ाक से फेंका हाथ पांव टूट गए यही भगवान की कृपा थी कि प्राण बच गए लोग उन ब्रह्म जी को गुरुजी के पास ले गए अब हाथ पांव टूटे बोले गुरुजी आपका ज्ञान बेकार दो कौड़ी का हाथ पांव टूट गए इस ज्ञान के पीछे आपने कहा था कि सब में ब्रह्म देखना तो मैं हाथी में ब्रह्म देख रहा था अपने में ब्रह्म देख रहा था तो ये ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया तो गुरुजी बोले बेटा तुमने ज्ञान को समझा ही नहीं ना समझी को तुम समझदारी समझते रहे मैंने यह कहा था कि सब में ब्रह्म देखो हां ये तो कहा था तो तुम्हें हाथी में ब्रह्म दिख रहा था बोले हां दिख रहा था तो कहा कि महावत रोक रहा था कि नहीं कि एक तरफ हट जाओ बोले हाँ महावत रोक रहा था तो बोले महावत में ब्रह्म था कि नहीं बोले महावत में भी था जब सब जगह है तो कहा कि महावत की बात तुमने मानी बोले नहीं मानी बोले बस जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया इतनी सी बात है उसमें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है तो कई लोगों के लिए ज्ञान जहर हो जाता है एक सज्जन बोले हमें जब से ज्ञान हुआ तब से हम भगवान को प्रणाम ही नहीं करते मंदिर में तो जाते ही नहीं प्रणाम नहीं करते हमने कहा क्यों बोले जब हम खुद ब्रह्म हैं तो प्रणाम क्या करना तो हमने कहा पहले करते थे पहले करते थे तो हमने कहा कैसे करते थे बोले सिर झुकाते थे तो हमने कहा तुम ब्रह्म हो कि सिर हो बोले हम तो ब्रह्म हैं हम का सिर झुक भी जाए तो तुम्हें क्या आपत्ति है जैसे पहले झुकता था आप झुकाते रह लेकिन मैं अपने साथ घटी घटना बताऊं महाराज एक कमरे में ठहरा एक सज्जन थे वो बड़े नीरस और बहुत मैं से सो आदत थी सो भगवान के चित्र को प्रणाम करके माला लेकर मैं जप करने लगा उत्तर प्रदेश के एक शहर ललितपुर की घटना है उस कमरे में हम थे और हमारे साथ एक वेदांति जी ठहर गए महाराज So, उन्होंने जो हमारी माला देखी और भगवान देखे so वो ऐसे देखें जैसे हम हजार गुने पापी हो बार, बार रहे। वो, वो ऐसे देख लें ऐसे अब सोए तो उधर कन्वर्ट कर ले अब मजबूरी थी व्यवस्थापक ने जहां ठहराया वहां ठहरे हमारी भी थी उनकी भी थी हमें तो उनसे कोई आपत्ति नहीं थी उन्हें हमसे पूरी तो हमसे बोले जब रहा नहीं गया कब तक जपते रहोगे ये माला कब तक जपोगे so सहजता से कह दिया हमने के जब तक नहीं मरेंगे तब तक जपेंगे जब तक मरोगे नहीं तब तक जपोगे हमने कहा तो क्या बोले तो तुम मुक्त तो नहीं हो सकते तो हमने कहा कि हाँ हम तो नहीं हो सकते पर आप तो मुक्त तो हो बोले मैं तो मुक्त हूं वेदांति हूं मुक्त हूं तो हमने विनोद में कह दिया हमने और चीज से मुक्त हो चाहे ना हो पर माला से तो मुक्त हो ना माला करनी ना पूजा करनी ना पाठ इन सब से तो मुक्त हो ही तो इतना बुरा मान गए व्यवस्थापक के पास बोले इस कमरे में या ये रहेंगे या हम रहेंगे आटा तो कई लोग तो ज्ञान इसीलिए पाते कि पूजा छुट जाए ये झंझट कटे अरे भाई अस विचार पंडित मुहे भज ही ज्ञान भगति नहीं ती हे भगवान ये जो ब्रह्म ज्ञान मुझे हुआ है ये आपकी कृपा से हुआ है गुरुदेव की कृपा आपकी कृपा ही है ये जीवन आपकी कृपा से मिला भगवान श्री राम कृष्ण देव तो काली माता से प्रार्थना करके अपने सदगुरु तोतापुरी जी से ब्रह्मबोध प्राप्त करने जाते हैं यह है भक्ति का भाव और सचमुच लक्ष्मण जी ने समझाया तो राज बोले ये हमको नहीं आता कई लोगों को और सबके लिए ज्ञान होता ही नहीं है अपनी अपनी बात है ये मध्य प्रदेश का ही एक शहर है होशंगाबाद महाराज वहां एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए सभी मतों के और जो शास्त्रार्थ हुआ शास्त्र चर्चा हुई किसी ने अद्वैतवाद को सिद्ध किया किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद को किसी ने शुद्धाद्वैतवाद को अब द्वैतवाद, अद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद अब वो महापुरुषों की बातें हैं आचार्यों की बातें विद्वानों की बातें अब साधारण आदमी क्या समझे सो so, तीन दिन शास्त्रार्थ हुआ विचार हुआ विमर्श हुआ एक विद्वान किसी सज्जन के यहां ठहरे थे तो उन्होंने कहा कि आज समापन हुआ हम लोग भी जा रहे हैं एक बात बताओ, तीन दिन ये चर्चा हुई तुम्हें क्या समझ में आया अद्वैतवाद की शुद्धाद्वैतवाद की विशिष्टाद्वैतवाद सुहा जोड़ के बोला एक बात बताए साहब क्या बोले हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है तो बोले ये एक भी समझ में नहीं आती जाने क्या कह रहे हो आप तो आचार्य खिल भैया कोई बात नहीं ना समझ में तो समझो भगवान हमारे मालिक हैं हम भगवान के सेवक हैं उनका नाम लो उनकी शरण में रहो यही बहुत और समझ नहीं हमें चाहिए हमको इतनी समझ भली ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठाकुर ढंग से समझाए तो लक्ष्मण जी ने कहा तो सुनो नि निखाद राज क्या उन्हें तुम कर्म वाली बात भी मत मानो पिछला जन्म और ये झंझट और तुम्हें संसार स्वप्न नहीं लगता तो इस झंझट में मत पड़ो का फिर हम इस, इस घटना को किस दृश्य से, दे, से देख किस दृष्टि से देखें तो कहा भगत भूमि भू सुरहित लागी कृपालत चरित धरी मनुज तन सुनत मिटही जग जा ये भगवान की लीला हो रही है अजब प्रारब्ध से तो शरीर मिलता है पर चलो मिला हुआ सा लगता है वेदांती कहते हैं ही नहीं दूसरी बात तीसरी भगवान की लीला है अच्छा लीला में भी प्रारब्ध नहीं आता कैसे नहीं आता भगवान श्री कृष्ण गोचारण कर रहे ग्वाल वालों के साथ वन विहार में हैं ग्वालन के कर कौर छुड़ावत तिनके मुख को ग्रास तोरी के अपने मुख में नावत ब्रह्मा जी को संदेह हुआ कि यही भगवान है कथा बड़ी प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी ने गऊ बछड़े ग्वाल सब चुरा लिये क्योंकि ब्रह्मा जी को लगता था कि हमारे ही तो बनाए हुए हैं पर वो ये भूल गए कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं सब चुरा लिया पर भगवान समझ गए कि अच्छा उतनी गऊए उतने ही बछड़े उतने ग्वाल प्रकट हो गए अब आप सोचो जी इतने ग्वाल उतने ही गऊ उतने ही बछड़े ये किस प्रारब्ध से आए अजब फिर ये सीधे बड़े ही चले आए जन्म भी नहीं हुआ बिना जन्म के उत्पन्न हो गए और इतने बड़े बड़े ग्वाल जितने बड़े थे बछड़े जितने बड़े गऊ जितनी सब तब किसने किया भगवान ने अपने संकल्प से क्यों किया गौचारण की लीला करनी है इसी तरह भगवान ने यह जगत बनाया लीला लीलावतु केवल्यम अपनी लीला के विस्तार के लिए तो ये ए, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि निखाधराज दुख मत करो ये जो तुम देख रहे हो ये राम जी सीता जी दुखी नहीं है फिर ये लीला हो रही है तो लीला का आनंद लो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल राज बोले ये बात समझ में आ गई भगवान की लीला है और लीला में न गरीब गरीब होता है ना अमीर अमीर होता है आपने देखा होगा नाटक में जो बैठता ना राजा बनकर और कोई नृत्य करने वाला आया फिर गया नाटक में प्राय आपने देखा होगा और तुरंत कहता है मंत्री तो एक आ जाएगा आज्ञा इनको दस सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे दी जाए वो कहता है जो आज्ञा लेकिन वो भी जानता है कि ये बातें ही हैं अच्छा उस उसके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं होती है वही आदमी पर्दे के पीछे जाके कहता है कि हमारा काम हो गया अब हमें फीस दो हम जाए उसी के पास दस हजार स्वर्ण मुद्रा है, तो सही काहे को मांगता है ये लीला है लीला में दुखी दुखी नहीं है सुखी सुखी नहीं है बड़ा बड़ा नहीं है छोटा छोटा नहीं है ये भगवान की लीला है तो यह जगत रमा है वही राम लीला उसी की यही है परम तत्व जय राम जी की भगवान की लीला है लक्ष्मण जी ने जो समझाया एक ढंग तो है भाग्य का टेंशन हो तो ये मान लो अपना ही प्रारब्ध है किसी की गलती नहीं है अब इसका ये मतलब थोड़ी कि पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आए और चिट्ठी में दुख का समाचार हो तो क्या पोस्टमैन की पिटाई करोगे कि क्यों लाया इस चिट्ठी क्यों अरे उसने क्या किया आपका है वो तो केवल दे रहा है तो दुख अपने ही भाग्य का होता है जगत के लोगों से तो मिलता है सुख अपने भाग्य का ही होता है जगत के लोगों से तो मिलता है तो अगर इस दृष्टि से हम तनाव से मुक्त हो सके तो कर्म सिद्धांत स्वीकार करें और यह बात गले न उतरे बौद्धिक हो और अंतःकरण निर्मल हो गुरु कृपा हो तो संसार स्वप्न मत समझ तनाव से मुक्त रहें और अगर ये भक्त हैं तो भगवान की लीला समझकर तनाव से मुक्त रहें ये लक्ष्मण जी ने तीन तरह का उपदेश दिया और जब लक्ष्मण जी ने यह उपदेश दिया तो निखाद राज ने लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए और जैसे ही निखाध राज ने लक्ष्मण जी के चरण पकड़े वैसे ही तुलसीदास जी कहने लगे बंदों मन पद जल जाता सुब भगत सुखदाता रघुपति की पीरथ केवल पता दंड समान भय जाता सहस्त्र सह शिष्यग काम जो अवतरऊ भूमि भय सदा सुसान पर शिपा सिंधु गुनाकल जय श्रिया राम जय जय श जय श जय जय शिया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 सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कृष्ण भगवान